परमार्थ प्रसंग चौदह अपने को कदापि कमजोर न समझो अपने स्वयं पर खूब विश्वास रखो सोचो मेरे लिए क्या असाध्य है मैं मन में ठान लेने पर सब कुछ कर सकता हूँ मन के सम्मुख पराजय स्वीकार क्यों करोगे समझ लो मन को वश में न ला सकने पर सारा संसार तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा तुम विश्व विजयी बन जाओगे जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं जमता स्वामी विवेकानंद ने कहा है जिसको खुद पर विश्वास नहीं वही यथार्थ में नास्तिक है जिसको आत्मविश्वास नहीं उसकी बात कोई नहीं सुनता भगवान भी उसकी बात प्रार्थना नहीं सुनते पंद्रह जिस अवस्था में स्थिर होकर बिना हिले डुले और सुख से आराम से काफी समय तक बैठते बने उसे ही आसन कहते हैं किंतु मेरुदंड को सीधा रखना होगा और वक्षस्थल गर्दन तथा मस्तक सीधी हालत में रखने होंगे मानव देह का समस्त भार पसलियों पर गिरता हो पर वक्षस्थल नीचे की ओर न झुक जाए नीचे झुककर बैठना बिल्कुल ही स्वास्थ्यकर नहीं है सोलह संसार असार अनित्य है केवल वे ही एकमात्र सार सत्य है यह भाव जब तक मन में दृढ़ नहीं हो जाता तब तक ध्यान करते समय मन चंचल होगा होगा ही ही इंद्रिय सुखों की ओर जितना होगा, उतना ही भगवान पर अनुराग बढ़ेगा मन भी उतना ही एकाग्र होगा उनके दिव्य प्रेम का मिलने पर जगत के सारे सुख तुक्ष और घृण्य हो जाएंगे सत्रह जब ध्यान पूजा प्रार्थना स्मरण मनन सदग्रंथ पाठ सत्संग सदालाभ एकांतवास और आत्मचिंतन जब जो भाव आए और करने की इच्छा हो तथा जो अच्छा लगे और करने की सुविधा हो उसे ही करो फिर भी ध्यान जब ही असल चीज है इसमें रोग राय और कितनी ही विपत्ति आ पड़ने पर भी एक दिन के लिए भी नागा नहीं करना अधिक न कर सको या सुविधा ना हो तो कम से कम दस पंद्रह मिनट भी तो प्रणाम प्रार्थना और जब कर लिया करो